नय पत्रिका विलावली कब हि दिखाई हों हरि चरण समन सकल कले सकली मल सकल मंगल करण शरद भव सुंदर तरुण तर अरुण बारिज वरण लक्ष लालित ललित कर तल छवि अनुपम धरना गंगा जनक अनंगरिप्रिय कपट बट बलिछरण विप्रत निग बाधिके दुख दोस दारुण दरना सिद्ध सुर मुन वृंद वंदित सुखद सबकरणम चकित उर आनत जिन जन होत तारण तरणम कृपा सिंधु सुजान रघुबर प्रणत आरति हरणम दरस आस प्यास तुलसी दास चाहत मरना। हे हरे क्या कभी आप अपने उस पवित्र चरणों का दर्शन कराएंगे जो समस्त क्लेशों और कलयुग के के सभी पापों नाश करने वाले और संपूर्ण कल्याण के कारण है जिन चरणों का रंग शरद ऋतु में उत्पन्न सुंदर और तुरंत के खिले हुए लाल लाल कमलों के समान है जिन्हें श्री लक्ष्मी जी अपने सुंदर हथेलियों से दबाया करती हैं और जो अतुलनीय शोभा में है जो गंगा के पिता हैं जिन चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई है कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी के प्यारे हैं तथा जिन्होंने कपट ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि को छला है जिन्होंने गौतम ब्राह्मण की स्त्री अहल्या को और राजा नृग को साप से छुट परम सुख दिया और सिंह हिंसक निषाद के सारे दुख और घोर पाप दूर घोर पाप दूर कर दिए सिद्ध देवता और मुनियों के समूह जिनकी सदा वंदना किया करते हैं जो सभी को सुख और शरण देने वाले हैं एक बार भी जिनका हृदय में ध्यान करने से भक्त स्वयं तर जाता है तथा दूसरों को तारने वाला बन जाता है हे कृपा सागर सुच सुचतुर रघुनाथ जी आप शरणागतों के दुख दूर करने वाले हैं यह तुलसीदास सब आपके अब आपके उन चरणों के दर्शन की आशारूपी प्यास के मारे मर रहा है शीघ्र अपने चरण कमल दिखाकर इसकी रक्षा कीजिए द्वार हो भोर ही को आज रटत रिहा आर्य और रही ते काज कलिकाल दुकाल दारुण सब को भात कुच जन मन उच जैसे कोढ़ में की खाजू हर ही में सदय बुझो जाय साझु समाज मोह से कहु कतहु को तिन कशो कौशल राज दीन तादारिद दले को कृपा बारिधि बाजु दान दशरथ राज के तू बान सिरताजु जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाज पेट भर तुलसी जवा भगति सुधा सुना हे भगवान आज सवेरे से ही मैं आपके दरवाजे पर अड़ा बैठा हूँ रे रे करके रट रहा हूँ गिड़गिड़ा कर मांग रहा हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस एक और टुकड़े से ही काम बन जाएगा जरा सी कृपा दृष्टि से ही मैं पूर्ण काम हो जाऊँगा यदि आप यह कहें कि कोई उद्यम क्यों नहीं करता गिड़गिड़ा भीख क्यों मांगता है तो इसका उत्तर यही है कि इस भयंकर कलयुग में उत्तम साधन रूपी उद्यम का बड़ा ही दारुण दुर्भिक्ष पड़ गया है जितने उद्यम और उपाय साधन हैं सभी बुरे हैं कोई सा भी निर्विघ्न पूरा नहीं होता जिससे आपसे भीख मांगना ही मैंने उचित समझा कलयुगे मनुष्यों की करतूत तो नीच है दिन रात विषयों के लिए ही पाप में रत रहते हैं और उनका मन ऊंचा है, चाहते हैं सच्चा सच्चा सुख सुख मिले, परंतु बिना भगवत कृपा हुए मिलता नहीं। जैसे कि कोढ़ की खाज जिसे खुजलाते समय सुख मिलता है पर पीछे मवाद निकलने पर जलन पैदा हो जाती है उसी के समान इंद्रियों के साथ विषय का सहयोग होने पर आरंभ में तो सुख भासता है परंतु परिणाम में महादुख होता है इसलिए विषय केवल दुखदाई ही है इसी बात को समझकर मैंने किसी भी उद्यम में मन नहीं लगाया मैंने हृदय में डर कर कृपालु संत समाज से पूछा कि कहिए मुझ सरीखे उद्यमहीन को भी कोई शरण में लेगा संतों ने एक स्वर से यही उत्तर दिया कि एक कोशलपति महाराज श्री रामचंद्र जी ही ऐसों को शरण में रख सकते हैं हे कृपा के समुद्र आपको छोड़कर दीनता और दरिद्रता का नाश कौन कर सकता है हे दशरथ नंदन दानियों का बाना रखने वालों में आप श्रेष्ठ हैं हे गरीब निवाज मैं जन्म का भूखा गरीब भिखमंगा हूँ बस अब इस तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन पेट भर खिला दीजिए अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर दूसरी कोई कामना ही न रह जाए करिय संहार कौशल राय और ठोरन और गति अवलंबनाम नाम बिहार अपनी आपनो तो आप नोहित आप बाप न माये राम रावर नाम गुरसुर स्वाम सखा सहाय राम राजन चले मानत मलिन के छल छाए को ही कल काल कायर घायल घाये देत के हरि को भयर जो भेकहान घुमाए जोहिर राम गुलाम जान्य काम देत कुदाय के कपट कर तब अमित अनय अपाये सुखी हरि पुर बसत होत परिक्षिति पचिताए कृपा सिंधु बिलोकिये जन मन कि सात साय थर आयो देन देव दीन दयालु देखन पाए निकट बोल न बरजिये बल जाऊ हनियन हाये देख है हनुमान गोमुख नाहरणी के न्याय अरुण मुख भू बिकट पिंगल नयन रोश कसाये वीर सुमिर समिर को घटी हैं चपल चित चाये बिनय सुन बेहसे अनुज तो बचन के कहे भाये भली कहे कहियो लसन हो हसी बने सकल बनाए दई दी नहीं दादी तुम सुन सुजन सदन मिटे संकट चपरपंच जन पर अगुन अमाए। दास तुलसी जय जै हे कोसलराज मेरी रक्षा कीजिए आपके नाम को छोड़कर मुझे न तो कहीं और ठोर ठिकाना है और न किसी का सहारा ही है मेरी तो बस आपके नाम तक ही दौड़ है आप स्वयं समझ कर अपने सेवकों का ऐसा कल्याण कर देते हैं जैसा सगे माता पिता भी नहीं करते माता पिता भी मोक्ष सुख नहीं दे सकते हे श्री जी आपका नाम ही मेरा गुरु देवता स्वामी मित्र और सहायक है हे नाथ आपके रामराज्य में मलिन मन वाले कलिकाल के कपट की छाया भी नहीं पड़ सकती किंतु यह कायर कलिकाल उसी क्रोध के कारण मुझ मरे हुए को भी अपनी चोटों से घायल कर रहा है इसे इतना भी तो भय नहीं कि मैं राम राज्य में बस रहा हूं, जैसे गीदड़ मेढ़क को मारकर सिंह के बैर का बदला लेना चाहता है वैसे यह मुझे आपका दाश जानकर मुझ पर गहरी चोट कर रहा है दुख तो इसको आपसे है क्योंकि जिसका मन आपके राज्य में बसता है उसमें यह प्रवेश नहीं कर पाता परंतु तो आप पर तो इसका जोर चलता नहीं मुझ तरीके क्षुद्रदास को सता रहा है भगवान के परम धाम में आनंद पूर्वक निवास करने वाले महाराज परीक्षित के मन में भी इसकी कपट भरी करतूतों असंख्य अनितों और साधुओं के मार्ग में डाले गए अनेक विघ्न बाधाओं को सुनकर पछतावा हो रहा है इसीलिए कि इसे पकड़ कर हमने क्यों जीता छोड़ दिया हे कृपा सागर तनिक कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस दास के मन की पीड़ा शांत हो जाए हे दीनदयालो हे देव मैं आपके चरणों का दर्शन करने के लिए आपकी शरण आया हूँ यदि आप दयावश उस कलियुग को पास बुलाकर रोकना नहीं चाहते या उसकी हाय हाय की पुकार सुनकर उसे मारना नहीं चाहते तो मैं आपकी भलैया लेता हूँ आप तनिक हनुमान जी को ही संकेत कर दीजिए आपका इशारा पाकर वे इसकी ओर वैसे ही देखेंगे जैसे सिंह गाय के मुख की ओर देखता है इस प्रकार कलयुग की कुटिल करने के कारण जब हनुमान जी लाल मुँह टेढ़ी भौहें और पीली आँखों को क्रोध से लाल कर लेंगे तब पवन कुमार वीरवर हनुमान जी का स्मरण कर इस चंचल चित्त वाले कली का सारा चाव चंपत्त हो जाएगा वह अपनी सारी शक्ति भूल जाएगा मेरी यह विनती सुनकर श्री रघुनाथ जी मुस्कुराए और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को इन बातों का तात्पर्य समझाए कि देखो तुलसी कैसा चतुर है लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि ठीक ही तो कहता है बस इस प्रकार मेरी सारी बात बन गई भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस गरीब का न्याय कर दिया यह सुनकर संतों के घर बधाई बदने लगी दुख चिंता छल कपट और पाप के समूह सब नष्ट हो गए निर्गुण श्री राम जी की अपने दास पर ऐसी अलौकिक त्रिगुणमय अलौकिक प्रीति नहीं पवित्र और माया रहित प्रेम और विश्वास देखकर हे तुलसीदास मुनि लोग कहने लगे कि विपुल कीर्ति वाले भगवान की जय हो जय हो